कर्मयोग स्वामी विवेकानंद परोपकार में हमारा ही उपकार है आज के व्याख्यान का सारंश यह है सर्वप्रथम हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम ही संसार के ऋणी हैं संसार हमारा ऋणी नहीं यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमें संसार में कुछ कार्य करने का अवसर मिलता है संसार की सहायता करने से हम वास्तव में स्वयं का ही कल्याण करते हैं दूसरी बात यह है कि इस विश्व के एक ईश्वर हैं यह बात सच नहीं कि यह संसार पिछड़ रहा है और इसे तुम्हारी अथवा मेरी सहायता की आवश्यकता है ईश्वर सर्वत्र विराजमान है वे अविनाशी सतत क्रियाशील और जागृत हैं जब सारा विश्व सोता है तब भी वे जागते रहते हैं वे निरंतर कार्य में लगे हुए हैं संसार के समस्त परिवर्तन और विकास उन्हीं के कार्य हैं तीसरी बात यह है कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए यह संसार सदैव ही अच्छे और बुरे का मिश्रण स्वरूप रहेगा हमारा कर्तव्य है कि हम दुर्बल के प्रति सहानुभूति रखें और एक अन्यायी के प्रति भी प्रेम रखें यह संसार तो चरित्र गठन के लिए एक विशाल व्यायामशाला है इसमें हम सभी को अभ्यास रूप कसरत करनी पड़ती है जिससे हम आध्यात्मिक बल से अधिकाधिक बलवान बनते रहें चौथी बात यह है कि हमें किसी प्रकार का भी दुराग्रह नहीं होना चाहिए क्योंकि दुराग्रह प्रेम का विरोधी है बौधा दुराग्रहियों को तुम यह गाल बजाते सुनोगे हमें पापी से घृणा नहीं है हमें तो घृणा पाप से है परंतु यदि कोई मुझे एक ऐसा मनुष्य दिखा दे जो सचमुच पाप और पापी में भेद कर सकता है तो ऐसे मनुष्य को देखने के लिए मैं कितनी भी दूर जाने को तैयार हूँ मुख से ऐसा कहना सरल है यदि हम द्रव्य और उसके गुण में भली भांति भेद कर सकें तो हम पूर्ण हो जाएं, पर इसे अमल में लाना इतना सरल नहीं हम जितने ही शांत चित्त होंगे और हमारे स्नायु जितने शांत रहेंगे हम उतने ही अधिक प्रेम संपन्न होंगे और हमारा कार्य भी उतना ही अधिक श्रेष्ठ होगा